महाभारत सभा सभापर्व एक पंचाशतमोध्याय युधिष्ठिर को भेट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन दुर्योधन उवाच अन्वया पांडवे या दृष्टि दक्षिण भारत आहृत भूमिपालयर् वसुमुख्यम ततस्त दुर्योधन बोला भारत मैंने पांडवों के यज्ञ में राजाओं के द्वारा भिन्न भिन्न देशों से लाए हुए जो उत्तम रत्न धन थे देखे थे उन्हें बताता हूँ सुनिए नाविधनम फल तो भूमि तो वापे प्रतिपद्य स्वभारत भरत कुलभूषण आप सच मानिए शत्रुओं का वह वैभव देख कर मेरा मन सा हो गया था मैं इस बात को न जान सका कि यह धन कितना है और किस देश से लाया गया है और नान बेलान परिष्कृता मुख्या काम भोज प्रसदो बहूं अश्वान्ते शतम सुकनाशिकान् गुदाई। काम्बोज नरेश ने भेड़ के ऊन बिल में रहने वाले चूहे आदि के रोए तथा बिल्लियों की रोमावलियों से तैयार किए हुए स्वर्ण चित्रित बहुत से सुंदर वस्त्र और मृगचर्म भेंट में दिए तीतर पक्षी की भांति चितकबरे और तोते के समान नाक वाले तीन सौ घोड़े दिए थे इसके सिवा तीन तीन सौ उटनियाँ और खच्चरियां भी दी थी, जो पीलू शमी और इंगुत खाकर मोटी ताजी हुई थी गोवासना ब्राह्मणाश्च दासनी या प्रत्यर्थम थे महाराज धर्मराज्यो महात्मनः श्रीखरविमाय द्वारिता ब्रह्मणावाट धाना चोम कमंडलो नु नृपनुपादा जातूपमयाक्षुभान्म बलि प्रवेश देभिच महाराज तथा गाय बैलों का पोषण करने वाले वैश्य और दास कर्म के योग्य शूद्र आदि सभी महात्मा धर्मराज की प्रसन्नता के लिए तीन खरब के लागत की भेंट लेकर दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर सोने के बने हुए सुंदर कलश एवं अन्य भेट सामग्री लेकर द्वार पर खड़े थे परंतु भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे प्रत्यादत्त ना द्विजो में प्रधान राजा कुणिंदन ने परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े प्रेम से एक शंख निवेदन किया तम सर्वे भ्रातरो भ्रात ददु शंखम किरीटे तम प्रत्य गृह बिभत्त तो हेम मलिम चित्त निष्क सहसण भ्रजमान सतेजसा इस शंख को सब भाइयों ने मिलकर किरीटधारी अर्जुन को दे दिया उसमें सोने का हार जड़ा हुआ था और एक हजार स्वर्ण मुद्राएं मढ़ी गई थी अर्जुन ने उसे किया अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था च कर्मणाम आधार यमस्तम नमस् पुनः पुनः साक्षात विश्वकर्मा ने उसे रत्नों द्वारा विभूषित किया था वह बहुत ही सुंदर और दर्शनीय था साक्षात धर्म ने उस शंख को बार बार नमस्कार करके धारण किया था यो अन्नदाने ना सतेजसा अन्नदान करने पर वह शंख अपने आप बज उठता था उस समय उस शंख ने बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार किया उसके गंभीर नाल से समस्त भूमिपाल तेजोहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े दृष्टदुम्न धृष्टुम पांडवा अन्योन्याप्रिय कारिण केवल दृष्टदुम्न पांच पांडव सातिकी तथा आठवें श्रीकृष्ण धैर्य पूर्वक खड़े रहे ये सब के सब के एक दूसरे का प्रिय करने वाले तथा से संपन्न हैं। तथा दृष्टेम श्रृंगिण शुरू गुहा पंचमुख्याय भारत इन्होंने मुझको तथा दूसरे भूमपालों को मूर्छित हुआ देख जोर जोर से हंसना आरंभ किया उस समय अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को पाँच सौ हृष्ट पुष्ट बैल दिए वे बैल गाड़ी का बोझ धोने में समर्थ थे और उनके सिंगों में सोना मढ़ा गया था सुमुखेना ना बलिर्मुख्या प्रेस तो जात सत्रिंदे ना हिरण्यम चांति विविधान च भारत राजा सुमुख ने अदात शत्रु युधिष्ठिर के पास भेंट की प्रमुख वस्तुएं भेजी थी कुछ के वस्त्र और सुवर्ण दिए थे राजो कृष्ण बलि चादा पांडवायाभ्युपहरत काश्मीर नरेश ने मीठे तथा रसीले शुद्ध अंगिरो के गुच्छे भेंट किए थे साथ ही सब प्रकार की उपहार सामग्री लेकर उन्होंने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित की थी यवनाहया अनुपाताय पर्वतीयान मनोजवान आसनाली महारहांबलास् महाधनावान्न विचित्रां सूक्ष्म तो सुप्रदर्शना अन्य विविधम रत्न द्वारितिषंता कितने ही जवन मन के समान वेगशाली पर्वती घोड़े बहुमूल्य आसन नूतन सूक्ष्म विचित्र दर्शनी और कीमती कम्बल भाति भाति के रत्न तथा अन्य वस्तुएं लेकर राजद्वार पर खड़े थे फिर भी अंदर नहीं जाने पाते थे श्रुतायूरपे कालिंग वीं, कालिंगो मणित्नमुत्तम कलिंग नरे सुतायुले उत्तम मणित्न भेट मणित्न भेट किए दक्षिणा सागराभ्या प्रदसतान औदका सरत् बलिचादा भारत अन्य भूमिपालेभ्य पांडवाज नि इसके सिवा उन्होंने दूसरे भूपालों से दक्षिण समुद्र के निकट से सैकड़ों उत्तरीय वस्त्र शंख रत्न तथा अन्य उपहार सामग्री लेकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को समर्पित किए दाल चंदन मुख्यम भाराणवती ध्रुव पांडवाय दत पांड्य शंखास्तावत एवं च पांड्य नरेश ने मलय और दरदूर पर्वत के श्रेष्ठ चंदन के छियानवे भार युधिष्ठिर को भेंट किए फिर उतने ही शंख भी समर्पित किए चंदनागरचान तम मुक्ता वै दुर्यचित्रका चोलच केरल चोल और केरल देश के नरेशों ने असंख्य चंदन अवरु तथा मोती वैदुर्य तथा चित्रक नामक रत्न धर्मराज जेठिर को अर्पित किए अस्मको हेम सिंग दोध्री हेम विभूषिता अवसा कुंभ दोस्त सहस्रान्य दस राजा अश्मक ने बच्चणों सहित दस हजार दुधारू गौवें भेंट की जिनके सिंगों में सोना मढ़ा हुआ था और गले में सोने के आभूषण पहनाए गए थे उनके ठन घड़ों के समान दिखाई देते थे सैन धवानाम सहस्राणी हया नाम पंचविंशतिम आददात सैंधव राजा हेम मालंकृतान सिंधु नरेश ने सुवर्ण मालाओं से अलंकृत 25,000 सिंधु देशी घोड़े उपहार में दिए थे सौवीरो हस्भुता रथ त्रीशताबरा जातूपरिष्कारा मणित्न विभूषिता मध्यंधे नारक प्रतिमा तेजस प्रतिमा निव बली कृष्णमादा पांडवाय नवेदयत सौवीरराजने हाथी जूते रथ प्रदान किए जो तीन सौ से कम न रहे होंगे उन रथों को सुवर्ण मणि तथा रत्नों से सजाया गया था वे दोपहर के सूर्य की भांति जगमगा रहे थे उनसे जो प्रभाव फैल रही थी उसकी कहीं भी उपमा न थी इन रथों के सिवा उन्होंने अन्य सब प्रकार की भी उपहार सामग्री युधिष्ठिर को भेंट की थी अवंतिराजो रना विवधा सहस्रश हांग मुख्या विविध विभूचनम दासीनामयुत बलिमादाय भारत सभाद्वार नर श्रेष्ठ तीक्षुरविष नरश्रेष्ठ भरतनंदन अवंती नरेशना प्रकार के सहस्रों हार हारश्रेष्ठ अंगद अर्थ बाजूबंद भातिभात के अन्यान्य आभूषण दस हजार दासियों तथा अन्यान्य उपहार सामग्री साथ लेकर राजसभा के द्वार पर खड़े थे और भीतर जाकर युधिष्ठिर का दर्शन पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे दशाणराज बलि चाज पांडवा जेद दशाण नरेश वेदराज तथा पराक्रमी राजा सूरसेन ने सब प्रकार के उपहार सामग्री लाकर युधि को समर्पित की बड़ी राजन हम। बलिं राजन काशी गो सहसार विविधादि चरत्ना काशीराज बलिंद राज काशी नरेज भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अस्सी हजार गौवे आठ सौ गजराज तथा तो नाना प्रकार के रत्न भेंट किए कृतक्षण से कौशल बृहद बलवाज मुख्या सहसाढ़ी चतुर्दश वित कृतक्षण तथा तो कौशल नरेश बृहद्बल ने चौदह चौदह हजार उत्तम घोड़े दिए थे सैभ्यो वसाधि माल व्य सह तत्मि रानी रे कईको भूमिपोमित हांत मुक्ता मुख्या च विभिद वस आदि नरेशो सहित राजा सैभ्य तथा मालो सहित त्रिघर्त राजने युधिष्ठिर को बहुत से रत्न भेंट किए उनमें से एक एक भूपाल ने असंख्य हार श्रेष्ठ मोती तथा भाति भाति के आभूषण समर्पित किए थे शतम दासपाशिक दीर्घ के श्यो हे माँ भरण भूषिता कार्पाशिक देश में निवास करने वाली एक लाख दासियां उस यज्ञ में सेवा कर रही थी वे सब सबकी सब श्यामा तथा तन्मागी थी उन सब के केस बड़े बड़े थे और वे सभी सोने के आभूषणों से विभूषित थी शुद्रा विप्रोतमारणी राण्य जनच बलिम चाज भरु कच्छ उपन्युर महाराजा हयाना गांधार देश झान महाराज भरुक अर्थात भणोच निवासी शुद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपयोग में आने योग्य रंग कुमृग के चर्म तथा अन्य सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर उपस्थित हुए थे वे अपने साथ गांधार देश के बहुत से घोड़े भी लाए थे इंद्रकृष्टैर्तयुख स मुद्र निस्कुट जाता पारे सिंधु चनवास आभराकवै सह विविधम बलिमाता रना विविधा चाविको्यम खरोम जलजं मधू कम्बला विविधाश द्वारिता जो समुद्र तटवर्ती गृहोद्यान में तथा सिंधु के उस पार रहते हैं वर्षा द्वारा इंद्र के पैर पैदा किए हुए तथा नदी के जल से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के धान्यों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं वे वैराम पारद आभीिर तथा कितव जाति के लोग नाना प्रकार के रत्न एवं भांति भाती की भेंट सामग्री बकरी भेड़ गधे, ऊट फल से तैयार किया हुआ मधु तथा तो अनेक प्रकार के कंबल लेकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण बाहर ही खड़े थे और भीतर नहीं जाने पाते थे प्राग ज्योतिषाधिपहेक्षा नाम अधिपो भले वन सहित राजा भगदत्त तो महारथ आयाच्र आदा बलिच कृष्ण महदाज द्वारिष्ठ तिवार प्राग ज्योतिषपुर के अधिपति तथा मृेक्षों के स्वामी शूरवीर एवं बलवान महारथी राजा भगदत्त यवनों के साथ पधारे थे और वायु के समान वेग वाले अच्छी जाति के शीघ्र घोड़े तथा सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर राजद्वार पर खड़े थे अधिक भीड़ के कारण उनका प्रवेश भी रोक दिया गया था अस्मसार्डम सदून से नाग्योतिपो दगत ब्रज तदाम उसमें प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त हीरे और आदि पद्म के आभूषण तथा विशुद्ध हाथी दात की मूठ वाले भीतर गए थे। नादि समाघिकान साध एक पादांते द्वारी राजानो महाकायान् एककद तहश्यम द्वार वहता नो बलिताजनावरणकश कृष्णग्रीवान्महादशसानेतासृताक्ष लाक्षक अंतवास, रोमक पुरुषादक तथा एकपाद इन देशों के राजा नाना दिशाओं से आकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण खड़े थे यह मैंने अपनी आँखों देखा था ये राजा लोग भेंट सामग्री लेकर आए थे और अपने साथ अनेक रंग वाले बहुत से दुर्गामी गधे अर्थात खच्चर लाए थे जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे उनकी संख्या दस हजार थी वे सभी रासभ सिखलाए हुए तथा संपूर्ण दिशाओं में विख्यात थे प्रमाण राग संपन्ना सुद्भवान्याथम ददत तस्महे हिरण्यम भ्रजतम बहु दत्वा प्रवेश प्राप्त से उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जैसी होने चाहिए वैसे ही थी उनका रंग भी अच्छा था वे समस्त समस्तु नदी के तट पर उत्पन्न हुए थे उक्त राजा लोग युधिष्ठिर को भेंट के लिए बहुत सा सोना और चांदी देते थे और देकर युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविट होते थे इंद्र गोप भान चुकवर्णान मनोजवान तथाइंद्रयुधलिभान्ध्या भ्रत दिशानी अनेक वर्णारण्याृवान्महाजवान्तरूप अनर्घ्यम चतकपादेशीयराज इंद्र अर्थात वीर वीरबहूटि के समान लाल तोते के समान हरे मन के समान वेघशाली इंद्र धनुष के तुल्य बहुरंगे संध्याकाल के बादलों के सदृश लाल और अनेक वर्ण वाले महावेघशाली जंगली घोड़े एवं बहुमूल्य सुवर्ण उन्हें भेंट में दिए चेना छा चौड़ान बरबरा बनवासिन हारणास्त कृष्ण नेपालनोपाधिगता द्वारिताल्यथ दूपा नेकश कृष्णग्रीवान्म कृष्णग्रीवान महाकालान पाति आहश सहसरा विनीता दीक्षु विस्तृता चीन शक शकड्र वनवासी बर्बर वार्षणे हार हु कृष्ण हिमालय प्रदेश नीप और अनूप देशों के नाना रूपधारी राजा वहां भेंट देने के लिए आए थे किंतु रोक दिए जाने के कारण दरवाजे पर ही खड़े हैं उन्होंने अनेक रूप वाले दस हजार गधे भेंट के लिए वहां प्रस्तुत किए थे जिनके गर्दन काली और शरीर विशाल थे जो सौ कोशल कोस तक लगातार चल सकते थे वे सभी शिखलाये हुए तथा सब में विख्यात थे प्रमाण राग सभ्यसौम्य विख्या प्रमाणरागस्पर्शाढ़ीन समुभवरा कव चीटज पट्टज तथा कुटीकृत तथैवात्र कल लाभम कमलाभम चहस्रशहलक्ष्मिक मृदु चादीन निशतांश दीर्घाशीन शक्ति पर अरांतभूताथ परसूच्छिता रिविधान रे चहस्रश वहाज द्वार तिषंति वहता शुषारा कंकाच रोमसा शिंगणोदरा जिनकी लंबाई चौड़ाई पूरी थी जिनका रंग सुंदर और स्पर्श सुखद था ऐसे बाल्िक चीन के बने हुए ऊनी हिरण के रोम समूह से बने हुए रेशमी पाट के विचित्र गुच्छेदार तथा कमल के तुल्य कोमल सहस्त्रों चिकने वस्त्र जिनमें कपास का नाम भी नहीं था तथा मुलायम मृगचर्म ये सभी वस्तुएं भेंट के लिए प्रस्तुत थीं तीखे और लंबी तलवारे तलवार शक्ति फरसे अपरांत अर्थात पश्चिम देश के बने हुए तीखे परसु भांति भाति के रस और गंध सहस्त्र तथा संपूर्ण भेद सामग्री लेकर शक तुषार कंक रोमस तथा सिंगे देश के लोग राजद्वार पर रोके जाकर खड़े थे महागजान दुर्गमान गणिता अर्बुदानयान सतम सस्व बहुश सुवर्णम पद्म संभित बलिमादायधम द्वार ठंति विता दूर तक जाने वाले बड़े बड़े हाथी जिनकी संख्या एक अर्बुद थी एवं घोड़े जिनकी संख्या कई सौ अर्बुद थी और सुवर्ण जो एक पद्म की लागत का था इन सबको तथा भांति भाति की दूसरी उपहार सामग्री को साथ लेकर कितने ही नरेश राजद्वार पर रोके जाकर भेंट देने के लिए खड़े थे आसनानी महारहाड़ी यानानी सेनानी च मणिकांचन चित्राणी गजदंत मयान कवचा विचिरा शस्कारा जातूप पर परस्कृता हरिर्वीत समीवारचिश पर रना विविधा च छस्त्राणी विविधा चेतदत्वा महद्रव्यम पूर्व देशाधिपा प्रवेशा यज्ञसन पांडव से महात्मर बहुमूल्य आसन वाहन रत्न तथा सुवर्ण से जटित हाथी हाथीदात की बनी हुई श्याये विचित्रकव भातिभा भाति के शास्त्र शस्त्र सुवर्णभूषित व्याघ्रचरम से आच्छादित और सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अनेक प्रकार के रथ हाथियों पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, विभिन्न प्रकार के रत्न नाराज अर्धनाराज तथा अनेक तरह के शस्त्र इन सब बहुमूल्य वस्तुओं को देकर पूर्व देश के नरपतिगण महात्मा पांडुनंदन युधिठिर के यज्ञ मंडप में प्रवेश हुए थे इसी महाभारती सभा परमणि द्योत्परवणि दुर्योधन संतापे एक पंचाशत अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में दुर्योधन दुर्योधन संताप विषयक इक्यावनवा अध्याय पूरा हुआ